पवित्रा एकादशी व्रत का महत्व और पूजा विधि हिंदू धर्म में पवित्रा एकादशी का विशिष्ट महत्व है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत किया जाता है। पवित्रा एकादशी व्रत का नियम पालन दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथा संभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करें। संभव ना हो तो एक समय फलाहारी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रत करने वाला अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत को पिए इसके बाद भगवान को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें विष्णु सहस्त्र नाम का जप और उनकी कथा सुनें रात भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही सोएं और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार पवित्रा एकादशी व्रत करने से योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है।